शिव शिवपुराण रुद्रसिंहता नारद जी ने पूछा तात मैंने गणेश के जन्म संबंधी अनुपम वृत्तांत तथा परम्पराक्रम से विभूषित उनका दिव्य चरित्र भी सुन लिया सुरेश्वर उसके बाद कौन सी घटना घटी उसका वर्णन कीजिए क्योंकि पिताजी शिव और पार्वती का उज्ज्वल यश महान आनंद प्रदान करने वाला है ब्रह्मा जी ने कहा मुनिश्रेष्ठ तुम तो बड़े कारुणिक हो तुमने बड़ी उत्तम बात पूछी है ऋषिशोत्तम अच्छा अब मैं उसका वर्णन करता हूँ तुम ध्यान लगा कर सुनो वे प्रेंद्र शिव और पार्वती अपने दोनों पुत्रों की बाल लीला देख देख कर महान प्रेम में मग्न रहने लगे पुत्रों का लाड़ प्यार करने के कारण माता पिता का सुख दिनों दिन बढ़ता जाता था और वे दोनों कुमार पूर्वक आनंद के साथ तरह तरह की लीलाएं करते थे मुनीश्वर वे दोनों बालक स्वामी कार्तिक और गणेश भक्तिपूर्ण से सदा माता पिता की परिचर्या किया करते थे इससे माता पिता का महान स्नेह षण और गणेश पर शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिन प्रतिदिन भरता ही गया एक समय शिव और शिवा दोनों प्रेम पूर्वक एकांत में बैठ जो कर विचार करने लगे कि हमारे ये दोनों पुत्र विवाह के योग्य हो गए अब इन दोनों का शुभ विवाह कैसे संपन्न हो हमें तो जैसे श्रद्धानंद प्यारा है वैसे ही गणेश भी है ऐसी चिंता में पढ़कर वे दोनों लीलावश आनंद मग्न हो गए उन्हें माता पिता के विचार को जानकर उन दोनों पुत्रों के मन में भी विवाह की इच्छा जाग उठी वे दोनों पहले मैं विवाह करूँगा पहले मैं विवाह करूँगा यो बारंबार कहते हुए परस्पर विवाद करने लगे तब जगत के अधिस्वर वे दोनों दंपति पुत्रों की बात सुनकर लौकिक आचार का आश्रय ले परम विस्मय को प्राप्त हुए कुछ समय बाद उन्होंने अपने दोनों पुत्रों को बुलाया और उनसे इस प्रकार कहा शिव पार्वती बोले सुपुत्रों हम लोगों ने पहले से ही एक ऐसा नियम बना रखा है जो तुम दोनों के लिए सुखदायक होगा अब हम यथार्थ रूप से उसका वर्णन करते हैं तुम लोग प्रेम पूर्वक सुनो प्यारे बच्चों हमें तो तुम दोनों पुत्र समान ही प्यारे हो किसी पर विशेष प्रेम हो ऐसी बात नहीं है अतः हमने तुम लोगों के विवाह के विषय में एक ऐसी शर्त बनाई है जो दोनों के लिए कल्याणकारिणी है वह शर्त यह है कि जो सारी पृथ्वी का परिक्रमा करके पहले लौट आएगा उसी का शुभ विवाह पहले किया जाएगा ब्रह्मा जी कहते हैं मुने माता पिता की यह बात सुनकर सर सरजन्मा महाबंबली कार्तिके तुरंत ही अपने स्थान से पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए चल दिए परंतु अगाज बुद्धि संपन्न गणेश वही खड़े रह गए वे अपनी उत्तम बुद्धि का आश्रय ले बारंबार मन में विचार करने लगे कि अब मैं क्या करूं कहां जाऊं परिक्रमा तो मुझसे हो नहीं सकेगी क्योंकि कोष भर चलने के बाद आगे मुझसे चला जाएगा नहीं फिर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके मैं कैसे सुख प्राप्त कर सकूंगा? ऐसा विचार कर गणेश ने जो कुछ किया उसे सुनो उन्होंने अपने घर लौटकर कर विधिपूर्वक स्नान किया और माता पिता से इस प्रकार कहा गणेश जी बोले पिताजी एवं माता जी मैंने आप लोगों की पूजा करने के लिए यहाँ दो आसन स्थापित किए हैं आप दोनों इस पर विराजिए और मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिए ब्रह्मा जी कहते हैं मुने गणेश की बात सुनकर पार्वती और परमेश्वर उनकी पूजा ग्रहण करने के लिए आसन पर विराजमान हो गए तब गणेश ने उनकी विधिपूर्वक पूजा की और बारंबार प्रणाम करते हुए उनकी सात बार प्रदिक्षि की बेटा नारद गणेश तो बुद्धि सागर थे ही वे हाथ जोड़कर प्रेम माता पिता की बहुत प्रकार से स्तुति करके बोले गणेश जी ने कहा हे माता जी तथा तो हे पिताजी आप लोग मेरी उत्तम बात सुनिए और शीघ्र ही मेरा शुभ विवाह कर दीजिए ब्रह्मा जी कहते हैं मुने महात्मा गणेश का ऐसा वचन सुनकर वे दोनों माता पिता महाबुद्धिमान गणेश से बोले शिवा शिव ने कहा बेटा तो पहले काननों सहित इस सारी पृथ्वी की परिक्रमा तो कर आ कुमार गया हुआ है तू भी जा और उससे पहले लौट आ तब तेरा विवाह पहले कर दिया जाएगा ब्रह्मा जी कहते हैं नियम परायण गणेश माता पिता की ऐसी बात सुनकर कुपित हो तुरंत बोल उठे गणेश जी ने कहा हे माताजी तथा तो हे पिताजी अब दोनों सर्वश्रेष्ठ धर्मरूप और महाबुद्धिमान हैं अत धर्मानुसार मेरी बात सुनिए मैंने सात बार पृथ्वी की परिक्रमा की है फिर आप लोग ऐसी बात क्यों कह रहे हैं ब्रह्मा जी कहते हैं मुने शिव पार्वती तो बड़े लीला नंदी ही ठहरे वे गणेश का कथन सुन लौकिक गति का आश्रय लेकर बोले शिव पार्वती ने कहा पुत्र तूने समुद्र पर्यंत विस्तार वाली बड़े बड़े कानूनों से युक्त इस सप्तवती विशाल पृथ्वी की परिक्रमा कब कर ली ब्रह्मा जी कहते हैं मुने जब शिव पार्वती ने ऐसा कहा तब उसे सुनकर महान बुद्धि सम्पन्न गणेश बोले गणेश जी ने कहा माता जी एवं पिताजी मैंने अपनी बुद्धि से आप दोनों शिव पार्वती की पूजा करके प्रदीक्षिणा कर ली है अतः मेरी समुद्र पर्यंत पृथ्वी की परिक्रमा पूरी हो गई धर्म के संग्रहभूत वेदों और शास्त्रों में जो ऐसे वचन मिलते हैं वे सत्य हैं अथवा असत्य वे वचन है कि जो पुत्र माता पिता की पूजा करके उनकी प्रदीक्षिणा करते हैं उसे पृथ्वी परिक्रमा परिक्रमाचरित फल सुलभ हो जाता है